महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व अष्टात्रिशोध्याय नारद जी के सम्मुख युधिष्ठि का धित्राट आदि के लौकिक अग्नि में दग्ध हो जाने का वर्णन करते हुए विलाप और अन्य पांडवों का विरोदन वाच तथा महात्मन तपस्ोग्रे चर्त अनाथ सेवा स्मास बंधुसु युधिषिर बोले भगवान हम जैसे बंध बा तपस्या में लगे हुए पुरुषाणाम मतिर मम यो सौ दग्ध एवं ब्रह्मण मेरा तो ऐसा मत है कि मनुष्यों की गति का ठीक ठीक थी ज्ञान होना अत्यंत कठिन है जबकि विचित्र वीर कुमार धृतराष्ट्र को इस तरह दावानल से दब्ध होकर मरना पड़ा पुत्री नागायुत बलो राजा सदग्धो ही दबा जिन बाहुबलशाली नरेश के सौ पुत्र थे जो स्वयं भी दस हजार हाथियों के समान बलवान थे वे ही दावा से जलकर मरे हैं यह कितने दुख की बात है यम पुरा परि परिकालितम पूर्व काल में सुंदरी स्त्रियॉँ जिन्हें सब ओर से ताड़ के पंखों द्वारा हवा करती थी उन्हें दावा से दग्ध हो जाने पर गीधों ने अपनी पाखों से हवा की है सूतमागध संघयो प्रबोध्य ते धरण निपहशे तेपस्या मम कर्म भी जो बहुमूल्य सैया पर सोते थे और जिन्हें सूत तथा मागधों के समुदाय मधुर गीतों द्वारा जगाया करते थे वे ही महाराज मुझ पापी की कर्तूसों की पृथ्वी पर सो रहे हैं न चोचा गिहतपुत्रा यशस्विनीं अतिलोकम अनुप्राप्ताम तथा भर्तृवते स्थित मुझे पुत्रहीन यशस्विनी गांधारी के लिए उतना शोक नहीं है क्योंकि वे पातिवृत्त धर्म का पालन करती थी अतः पतिलोक में गई है। प्रथा में वह चोचा ये या पुत्रृद्धिमत मैं तो उन माता कुंती के लिए ही अधिक शोक करता हूँ जिन्होंने पुत्रों के समृद्धिशाली एवं परम समुज्वल ऐश्वर्य को ठुकरा कर वन में रहना पसंद किया था धिक् राज्य मृतमस्माक धिक्बल धिक् पराक्रम छत्र धिक मृता जीवा मे वयम हमारे इस राज्य को धिक्कार है बल और पराक्रम को धिक्कार है तथा इस क्षत्रिय धर्म को भी धिक्कार है जिससे आज हम लोग मृतक तुल्य जीवन बिता रहे हैं काल गते प्रवर काल की गति अत्यंत सूक्ष्म है जिससे प्रेरित होकर माता कुंती ने राज्य त्याग कर वन में ही रहना ठीक समझा युधिष्ठिर जनि भीम भी से च अनाथवत् कथं दग्धा इति मुह्यामि चिन्तयन् युधिष्ठिर भीमसेन और अर्जुन की माता अनाथ की भाति कैसे जल गई। य सोचकर मैं मोहित होता हृथाण्डवे सभ्यसाचिना उपकारम् अजानन् स कृतघ्न इतमे मति सभ्यसाची अर्जुनने जो खाण्डवन् मे अग्निदे को तृप्त किया था वह व्यर्थ होया वे उस उपकार को याद न रखने के कारण कृतघ् है ऐसी मेरी धारणा है यो ब्राह्मण छद भिक्षाथी समस्ताम सत्यसंधता जो एक दिन ब्राह्मण का वेश बनाकर अर्जुन से भीख मांगने आए थे उन्हीं भगवान अग्निदेव ने अर्जुन की माँ को जलाकर देव को धिकार है समाज यदूत पृथ्वी पते भगवान राजा धित के शरीर को जो व्यर्थ लौकिक अग्नि का सहयोग प्राप्त हुआ यह दूसरी अत्यंत कष्ट देने वाली बात जान पड़ती है तथा तपस्विनस्तस्य तपस्विन कौरवश्यम विधो मृत्यु प्रसाश पृथ्वी इमाम जिन्होंने पहले इस पृथ्वी का शासन करके अंत में वैसी कठोर तपस्या का आश्रय लिया था उन कुंशी राजर्षि को ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई महाबले समायुक्तो निष्ठाम प्राप्त पिता महान वन में मंत्रों से पवित्र हुई अग्नियों के रहते हुए भी मेरे ताऊ लौखिक अग्नि से दग्ध होकर क्यों मृत्यु को प्राप्त हुए मन प्रथा वेपमाना कृषा धमनी हाथात धर्म राजाक्रंदन महाभय मैं तो समझता हूँ कि अत्यंत दुर्बल हो जाने के कारण जिनके शरीर में फैली हुई नस नाड़ियाँ तक स्पष्ट दिखाई देती थी वे मेरी माता कुंती अग्नि का महान भय उपस्थित होने पर हाथ आत हा धर्मराज कहकर कातर पुकार मचाने लगी होंगी भीम परिवासती समन्तः परिक्षिप्ता माता भूनभी दवाघ्ना भीमसेन इस भय मुझे बचाओ ऐसा कहकर चारों ओर चीखती चिल्लाती हुई मेरी माता को दावा नल ने जलाकर भस्म कर दिया होगा सहदेव देव प्रिय पुत्रेभ्योधिक तो न मोक्षया मास वीरो महा्रुवती सुत सहदेव मेरी माता को अपने सभी पुत्रों से अधिक प्रिय था परंतु वह वीर माध्री कुमार भी माँ को उस संकट से बचा न सका तथा परस्पर पांडवा पंच दुखा भूतान इव सुनकर समस्त पांडव एक दूसरे को हृदय से लगा रोने लगे जैसे प्रलय काल में पांचों भूत पीड़ित हो जाते हैं उसी प्रकार उस समय पांचो पांडव दुख से आतुर हो उठे करते हुए उन पुरुष पांडवों के रोने का शब्द महल के विस्तार से अवरुद्ध हुए भूतल और आकाश में गूंजने लगा इतिश्री महाभारती आश्रम वास के नारदागमन पर्वि युधिष्ठिर विलापे अष्टात्रिशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत गमन पर्व में युधिष्ठिर का विलाप विषय अड़ता अड़तीसवां अध्याय पूरा हुआ